आध्यात्म रामायण सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्यागपांची रीघ्रमदयामा सादरजनपद पश्यम सीता सन्वतीर समागच्छ श्रृंगदूरत गंगाम दृष्ट नमस्कृत्या स्ना सानंद मानस इधर सुमंत्र ने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना रथ बढ़ाया तब सीता के सह श्री रामचंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए सिंगवेरपुर के पास गंगा जी के तट पर पहुंचे गंगाजी को देखकर उन्होंने प्रसन्न चित्त से नमस्कार करके स्नान किया शीर्षपा वृक्ष मूले स निष सादुत गुहो जन सकायम सकाय स्वामीन द्रष्टुमण सपतत फलाने मदपुष्पादे गृह्वा भक्तिशयुत राम सग्रे विष्क्षिप्य दंडवत्प प्राप्त गुहमुत्थप्य तम तुर्ण राघव परिश्वजे और फिर रघुश्रेष्ठ रामजी शिष्पा सीशम के वृक्ष की छाया में बैठे इसी समय निषाद राजगुह लोगों के मुख से राम जी के आने का मंगल समाचार सुना यह सुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा और स्वामी श्री यघुनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक फल शहद और पुष्पादि लेकर वहाँ आया और वह भेंट की सामग्री राम के आगे डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा तब श्री रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा लिया संस्पृष्टुशलो राम गुहप्राजलिब्रवीत धन्योहम अद मे जन्म नषादोकपाव बनंदम रघुतवा नषादराज्य में कितम तदीन वसन्न पालयास्म आगछयामो नगर पावन कुर गृह तदुपरांत रामजी के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़कर कहा हे लोक पावन मैं धन्य हूँ आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया हे रघुश्रेष्ठ आपके अंग अंग से अंग संग से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है हे रघुवर, आपको दास का यह निषाद राज्य आप ही का है इसलिए हे रघुनाथ जी आप यहाँ रहकर कर हम लोगों की रक्षा कीजिए चलिए नगर में पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिए ग्रहण फल मूला तदर्थिता मे अनुणस्व भगवन दासस्ते हम सूरोतम हे भगवान आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूलादि एकत्रित किए हैं उन्हें स्वीकार कीजिए हे सूर्यश्रेष्ठ मैं आपका दास हूँ आप मुझ पर कृपा कीजिए रामस्तमाह सुप्रीतो वचन शुण मे सखे न वेक्षा मे गृह ग्राम नौ वर्षा पंच चंडेन नो भुंजे फलमूला किंचन राज्यमिते सर्व खा वल्लभ राम तब रामचंद्रजी ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा मित्र सुनो मैं चौदह वर्ष तक किसी घर या गांव में नहीं जा सकता और न किसी और के दिए हुए फल मूलादि ही खा सकता हूँ मित्र तुम्हारा यह संपूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो वट क्षीरम समानय जटामुकुटमादरात बबंध लक्ष्मण नाथ सहित रघुनंदन जलमा तो संप्राश्य सह राघव आश्रित कुपणादन लक्ष्मण तदनंतर रघुनाथ जी ने वट का दूध मंगाकर लक्ष्मण के स्थित भली प्रकार सवारकर जटाजूट बांधे लक्ष्मण जी ने कुश और पत्तों की एक सैया बना दी उसी पर केवल जल पीकर सीता के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हुए वास तत्र नगर प्रासाद अग्रे यथा पुरा सुस्प तत्र वैद्या पर्यकायु संस्कृत केवल जब सीता के सहिष्य रघुनाथ जी विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में जनक नंदिनी के सहिष्य सज्जित पलंग पर पहुंचते थे उसी प्रकार सो गए तथो विदूरे परिगृश्य चापम सबाण तोड़ी रनु लक्ष्मण द्रक्ष रा गुहेर साढ़ उनके पास ही धनुष बाण और तर्कश लिए हुए श्री लक्ष्मण जी धनुषधारी गुह के सहित धनुष चढ़ाकर इधर उधर देखते हुए श्री रामचंद्र जी की रखवाली करने लगे इति श्रीमद अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अयोध्या पंचम सर्ग